सो so, सुखधाम राम असनामा नामा अखिल लोकदायक विश्रामा श्री राघवेंद्र सुख के धाम है अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं इसी आधार पर श्री राम जी की महिमा का गायन श्रवण लाभ हम लोग श्री जानकी माता की अकारण करुणा और श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से प्राप्त कर रहे हैं श्री राम जी सबका मान रखते हैं सबकी मर्यादा कल्याण निवेदन किया गया था गुरुदेव के बिना नहीं मिले यह गुरुदेव की मर्यादा उनकी प्रतिष्ठा कौशल्याजी के माध्यम से मिले यह भक्ति की प्रतिष्ठा यज्ञ के माध्यम से मिले यह धर्म की प्रतिष्ठा तो भगवान धर्म की मर्यादा गुरुदेव की मर्यादा भक्ति की मर्यादा और देवता जब तक नहीं आ गए तब तक प्रकट नहीं हुए ये देवताओं की मर्यादा भगवान कहते हैं कि सभी की अपनी अपनी महिमा है और मुझे तो लगता है कि सभी की महिमा को प्रतिष्ठित कर देना यही भगवान की महिमा है भगवान राम अवधवासी अत्यंत आनंदित है जब सूर्य भगवान ठहर गए तो रात्रि बड़ी परेशान हुई कि ये जाएं तब तो हम पहुंचे राम जी के जन्मोत्सव और सूर्य भगवान ने एक महीने तक ठहरे रहे पर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रात्रि भगवान से मिलने आ गई ऐसी लगना था जैसे आ गई प्रभु मिलन आई आ राम प्रभु मिलन आई जनुरा रात्रि भगवान से मिलने आई तो दिन में रात कैसे आ गई श्री तुलसीदास बोले अंधेरे में लुकती छिपती आ गई तो अंधेरा कहाँ था वहां अगर धूप बहु जनु अंधियारी सूर्य भगवान तो दिन का प्रकाश तो था पर अगर और धूप का ऐसा अंधेरा ऐसे लग रहा था जैसे रात्रि आ गई इसी अंधेरी में लुटती और भगवान के पास रात्रि पहुंची कि प्रो बहुजन हिताय बहुजन सुखाए तो वो आदर्श पुरुष होते हैं पर आप तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए और ये भगवान का ही काम है कि रात्रि और दिन को एक साथ अपने जन्मोत्सव का आनंद दे दे रात्रि क्या चाहती है रात्रि ने कहा कि प्रभु जन्मोत्सव का आनंद तो सूर्य भगवान दे रहे हैं मैं तो किसी तरह लुकती छिपती गई क्या मुझे ऐसे ही आनंद कभी नहीं मिलेगा जैसा सूर्य भगवान को मिल रहा है राम जी बोले चिंता मत करो मिलेगा कब भगवान ने कहा कि तुम भी सुखी रहो इस बार मैं दिन में आया अगली बार आऊंगा तो रात में ही आऊंगा अभी तुम नहीं दिखाई दे रहे हो तब तो सूर्य भगवान नहीं दिखेंगे अरे सूर्य क्या चंद्र नहीं दिखेंगे तारे नहीं दिखेंगे भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात द्वापर में धरी हो जन्म याहू हृदय हर रात्रि को वरदान दिया देखो सबको मैं कहता हूं राम जी जैसा कोई है ही नहीं राम सरिष कौन आई रात्रि भी प्रसन्न हो गई सूर्य देव तो प्रसन्न थे ही इतने में चंद्र देव आए आप कहेंगे कहा लिखा है श्री तुलसीदास जी प्रतीकात्मक ढंग से इनकी प्रस्तुति करते हैं रात्रि के लिए अगर धूप जनु बहु अंधियारी और प्रभुई मिलन आई जनु रात और जनु शब्द से एक जगह और नृप गृह सुइंदु उदारा महाराज दशरथ का जो भवन है उस पर जो स्वर्ण कलश चमचम चमक रहा ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा भी भगवान के पास पहुंचे चंद्रदेव ने कहा कि महाराज अब तो हद हो गई सूर्य भगवान जन्मोत्सव का आनंद ले यह बात समझ में आ गई क्योंकि दिन में आप आए और रात्रि को भी वरदान मिल गया हम तो बीच में ही रह गए भगवान ने कहा कि नहीं तुम भी निराश मत हो क्या बोले धैर्य धरो शशि शांत रहो तब संत स्वभाव सदा बो प्यार श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुधीत प्रतीत सो राम उचार गुरु ने मेरा नाम राम रखा है श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत विनीत सो राम उचारो सूरज की रखी हो न कला संग यद्यपि सूरज वंश हमारो तो चंद्र वो चंद्र रहेगो वो युग में अब राम के साथ में नाम तुम्हार